ग्रंथ राजम् भागवत भगवान की जय आइए गुरु और कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए भागवत ज्ञान यज्ञ अष्टम दिन की कथा को हम आरम्भ करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमरण दस्य जना शला ज्ञानंजनाशलाक चक्षुरभिन तमेना तस्म श्री गुरुवे नमः कृष्णा वासुदेवाय देवकी नन्दा नंद गोपकुम गोविंदय नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपीशरी गोपी कंता कांता, कांता नमोस्ते तप्त जन्म गौरंगे राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानो प्रिया प्रणमा हरिप्रिय वंशकृभ कृपा सिंधु सिन्धुभव पतिनाम पावे भयो वैष्णव भयो नमो नमः नारायणं नारायण नमस्कृत नरम चोत्तम दिव्य सरस्वती व्यासं ततो तत् जयनमुते जयो श्रीकृष्ण चैतनिया प्रभुनिंद श्रीअद्व गाधार श्री गौर गौरभक्तन्दा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत भागवत को रोजाना पढ़ने से रोजाना सुनने से तमाम मादिक ख्वाहिश दूर होते हैं वो भगवान की तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम पांच वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आए भगवान वृंदावन की हरियाली को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने बड़े भैया बलराम जी से कहा कि हमारी गैया यहां बहुत आनंद लेगी आगे चलकर भगवान छ वर्ष की हुए है तो आज भगवान ने मैया को कहा कि मैया मैं गैया चलाऊंगा मैया ने जो है भगवान को मना कर दिया गैया चलाने से तो पांच से वर्ष के श्री कृष्ण मैया से रूट गए मैया ने रुठावा मुख जब अपने लाला का देखा तो मुस्कुराने लगे बोले लाला तू ग्वालन को छोरो तो है गैया तो चलायो पर भारत तो तू छोटो है ऐसा कर गैया नहीं तू बछड़े चलाएगा तो अब भगवान ने जो है छ वर्ष की आयु में बछड़े चलाना आरम्भ कर दिया और भगवान का नाम हुआ बोले गोपाल भगवान की जय उस समय भगवान के बछड़ों में ही कंस का भेजा हुआ एक दित्य था जिसका नाम था वत्सासुर बजड़े का रूप लेकर आया और भगवान ने इस असुर का उद्धार कर दिया गर्ग संहिता के अनुसार ये वत्सासुर का पुत्र था महादित प्रमिल इसका नाम था एक समय ये वरिष्ठ ऋषि के आश्रम पर गया उसकी जो गौ थी कामधेनु नंदनी उस उस, उस पर मोहित हो गया क्योंकि कामधेनु नंदनी में क्या क्या शक्ति थी वह कामना को पूर्ण करा सकती थी ये ब्राह्मण का वेश धारण करके चला गया और उस समय वरिष्ठ ऋषि को कहा कि मुझे ये गाय चाहिए धन में ऋषि तो कुछ नहीं कहे क्योंकि वो अपने तपोबल से समझ गए थे कि यह सूर है उस समय काम देनू ने इससे कहा नंदिनी बोली तू मूर का पुत्र है दैत्य है तो भी तू मुनि का रूप धन कर, कर गांव का हरण करने के लिए आया है का ब्राह्मण बनकर तो मैं तुझे श्राप देती हूं तू गाय का बछड़ा बन जा राक्षस रूप में इस तरह से यह सुर जो है आज इसका भगवान ने उधार कर दिया एक दिन भगवान अपने सकाओं के संग खेल रहे थे तो बकासुर का नाम का दित्य था बगुले का रूप लेकर आया था बकासुर जो है ये भी पुतना का भाई है बकासुर इसने क्या किया कि भगवान को मुख में ही ले लिया अंदर पेट में और भगवान तो स्वयं अग्नि है तो भगवान ने अपने शरीर के तापमान को बढ़ा दिया इसके पेट में जलन होने लगी इसने भगवान को बाहर उगल दिया उस समय भगवान ने अपने पग से इसकी निचली चोंच पे नोच को दबा दिया चोंच को और हाथ से ऊपरी चोंच को पकड़ा भगवान ने चीर कर भगवान ने इसका भी उधार कर दिया बोलो दीन बंधु भगवान की जय बकासुर के विषय में भी बताया गया है घर की संता में ये हाइग्रिप देते का पुत्र था इसका नाम था उत्काल एक दिन गंगा सागर पर गया जा, जाजली मुनि का आश्रम था वहां तला पर मछलियां पकड़ने लगा ऋषि ने कहा भाई तुम ऐसा अपराध मत करो इन मासूम मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो नहीं माना वो समय जाजली मुनि ने इस उत्काल को श्राप दे दिया जा तू बगूला हो जा राक्षस के रूप में बहुत शौक तुम्हें मछलियां पकड़ने का बगूला बन जा मछलियां पकड़ते रहे इस तरह से आज जो है भगवान ने इसका उद्धार कर दिया आगे सुखदेव को स्वामी जी कहते सका सेवा जब गैया चलाते भगवान थक जाते थे उस समय अपने बड़े भाई दाऊ भैया